पदपाठम इदम आपह प्रवत युरीत मयि यहाम अभिदुद्रोह वा शेपे उत आनृतम आप प्रवत य दुरीत मयि य वा अहम अभिदुद्रोह यल वा येपे उत आनृततम इदम आपह प्रवहत युरीत मयि यहाँ अभिदुद्रोह यल वा वेपे उत अनृतम